किंतु सब जगह उसने धनुष लिए हुए प्रथु को अपने आगे ही देखा अग्नि के समान प्रज्वलित तीखे बाणों के कारण उनका तेज और भी उद्दीप्त दिखाई देता था वे महान योगी महात्मा देवताओं के लिए भी दुर्धरश प्रतीत होते थे जब और कहीं रक्षा ना हो सकी तब तीनों लोकों की पूजनीय पृथ्वी हाथ जोड़कर फिर महाराज पृथु की शरण में आई और इस प्रकार बोली राजन सब लोग मेरे ही ऊपर स्थित है मैं ही इस जगत को धारण करती हूं यदि मेरा नाश हो जाए तो समस्त प्रजा नष्ट हो जाएगी इस बात को अच्छी तरह समझ लेना भूपाल यदि तुम प्रजा का कल्याण चाहते हो तो मेरा वध ना करो मैं जो बात कहती हूं उसे सुनो ठीक उपाय से आरंभ किए हुए सब कार्य सिद्ध होते हैं तुम उसी उपाय पर ही दृष्टिपात करो जिससे इस प्रजा को जीवित रख सकोगे मेरी हत्या करके भी तुम प्रजा के पालन पोषण में समर्थ न होगे महामते तुम क्रोध त्याग दो मैं तुम्हारे अनुकूल हो जाऊंगी कर्यक यौन में भी स्त्री को अवैध बताया गया है यदि यह बात सत्य है तो तुम्हें धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए ऋतौने कहा भद्रे जो अपने या पराए किसी एक के लिए बहुत से प्राणियों का वध करता है उसे अनंत पातक लगता है परंतु जिस अशुभ व्यक्ति का वध करने पर बहुत से लोग सुखी होंगे उसके मारने से पातक या उपपातक कुछ नहीं लगता अतः वसुंधरे मैं प्रजा का कल्याण करने के लिए तुम्हारा वध करूंगा यदि मेरे कहने से आज संसार का कल्याण नहीं करोगे तो अपने बाणों से तुम्हारा नाश कर दूंगा और अपने को ही पृथ्वी रूप में प्रकट करके स्वयं ही प्रजा का धारण करूंगा इसलिए तुम मेरी आज्ञा मानकर समस्त प्रजा की जीवन रक्षा करो क्योंकि तुम सबके धारण करने में समर्थ हो इस समय मेरी पुत्री बन जाओ तभी मैं इस भयंकर बाण को जो तुम्हारे वध के लिए उद्यत है रोकूंगा पृथ्वी बोली वीर नि संदेह मैं यह सब कुछ करूंगी मेरे लिए कोई बछड़ा देखो जिसके प्रति स्नेह युक्त होकर मैं दूध दे सकूं धर्मात्माओं में श्रेष्ठ भोपाल तुम मुझे अब सब और बराबर कर दो जिससे मेरा दूध सब और बह सके तब राजा प्रथु ने अपने धनुष की नोक से लाखों पर्वतों को उखाड़ा और उन्हें एक स्थान पर एकत्रित किया इससे पर्वत बढ़ गए इससे पहले की सिस्टी में भूमि समतल न होने के कारण पुरों अथवा ग्रामों का कोई सीमाबद्ध विभाग नहीं हो सका था उस समय अन्न गोरक्षा खेती और व्यापार भी नहीं होते थे यह सब तो वेद कुमार पृथ्वी के समय से ही आरंभ हुआ है भूमि का जो जो भाग समतल था वहीं-वहीं पर समस्त प्रजा ने निवास करना पसंद किया उस समय तक प्रजा का आहार केवल फल मूल ही था और वह भी बड़ी कठिनाई से मिलता था राजा प्रथु ने स्वयं भू मनु को वज्र बना कर अपने हाथ से ही पृथ्वी को दोहा उन प्रतापी नरेश ने पृथ्वी से सब प्रकार के अन्नों का दोहन किया उसी अन्न से आज भी सब प्रजा जीवन धारण करती है उस समय ऋषि देवता पितर नाग दैत्य यक्ष पुणि जन गंधर्व पर्वत और वृक्ष सबने पृथ्वी को दोहा उनके दूध बछड़ा पात्र और दुहने वाला ये सभी पृथक-पृथक थे ऋषियों के चंद्रमा बछड़ा बने बृहस्पति ने दुहने का काम किया तपो में ब्रह्म उनका दूध था और वेद ही उनके पात्र थे देवताओं ने स्वर्ण में पात्र लेकर पुष्टिकारक दूध दुहा उनके लिए इंद्र बछड़ा बने और भगवान सूर्य ने दोहने का काम किया पितरों का चांदी का पात्र था प्रतापी यम बछड़ा बने अंतक ने दूध दुहा उनके दूध को सुधा नाम दिया गया है नागों ने तक्षक को बछड़ा बनाया तुमभी का पात्र रखा इरावत नाग से दोहने का काम लिया और विष रूपी दुग्ध का दोहन किया असुरों में मधु दुहने वाला बना उसने माया में दूध दुहा उस समय विरोचन बछड़ा बना था और लोहे के पात्र में दूध दुहा गया था यक्षों का कच्चा पात्र था कुबेर बछड़ा बने थे रजतनाद यक्ष दुहने वाला था और अंतरधान होने की विद्या ही उनका दूध था राक्षसेंद्रों में सुमाली नामक राक्षस बछड़ा बना रजतनाद दुहने वाला था उसने कपाल रूपी पात्र में शोड़ित रूपी दूध का दोहन किया गंधर्वों में चित्ररथ ने बछड़े का काम पूरा किया कमल ही उनका पात्र था सुरुचि दुहने वाला था और पवित्र सुगंध ही उनका दूध था पर्वतों में महागिरि मेरु ने हिमवान को बछड़ा बनाया और स्वयं दुहने वाला बनकर शिला पात्र में रत्नों एवं औषधियों को दूध के रूप में वृक्ष में प्लक्ष पाकर मचड़ा था खिले हुए साल के वृक्ष ने दोहने का काम किया पलाश का पात्र था और जलने तथा कटने पर पुनः अंकुरित हो जाना ही उनका दूध था इस प्रकार सबका धारण पोषण करने वाली यह पावन वसुंधरा समस्त चराचर जगत की आधार भूता तथा उत्पत्ति स्थान है यह सब कामनाओं को देने वाली तथा सब प्रकार के अन्नों को अंकुरित करने वाली है गोरूपा पृथ्वी मेदिनी के नाम से विख्यात है यह समुद्र तक प्रथू के ही अधिकार में थी मधु और कैटव के मेद से व्याप्त होने के कारण यह मेदिनी कहलाती है फिर राजा प्रथू की आज्ञा के अनुसार भू देवी उनकी पुत्री बन गईं इसलिए इसे पृथ्वी भी कहते हैं ऋतु ने इस पृथ्वी का विभाग और शोधन किया जिससे यह अन्न के खान और समृद्ध शालिनी बन पाई गांवों और नगरों के कारण इसकी बड़ी शोभा होने लगी वेन कुमार महाराज पृथ्वी का ऐसा ही प्रभाव था इसमें संदेह नहीं कि वे समस्त प्राणियों के पूजनीय एवं वंदनीय हैं वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान ब्राह्मणों को भी महाराज पृथ्वी की ही बंदना करनी चाहिए क्योंकि वि सनातन द्रम योनी है राज्य की च्छा रखने वाले राजाओं के लिए भी परम प्रतापी महाराज प्रथु ही बंदनी हैं युद्ध में विजय की कामना करने वाले पराक्रमी योधाओं को भी उन्हें मस्तक झुकाना चाहिए क्योंकि यो में वे अग्रगणित थे जो सैनिक राजा प्रथु का नाम लेकर संग्राम में जाता है वह भयंकर संग्राम से भी, शकुन सा लौटता है और यशस्वी होता है वैश्य वृत्ति करने वाले धनी वैश्यों को भी चाहिए कि वे महाराज प्रथु को नमस्कार करें क्योंकि राजा प्रथु सबके वित्तिदाता और परम यशस्वी थे इस संसार में परम कल्याण की इच्छा रखने वाले तथा तीनों वर्णों की सेवा में लगे रहने वाले पवित्र शूद्रों के लिए भी राजा प्रथु ही वंदनीय हैं इस प्रकार जहां पृथ्वी को दुहने के लिए जो विशेष विशेष बछड़े दुहने वाले दूध तथा पात्र कल्पित किए गए थे उन सबका मैंने वर्णन किया 14 मनवंतरों तथा व्यवस्थान की संतति का वर्णन ऋषि बोले महामते सूत जी अब समस्त मनवंतरों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए तथा उनकी प्राथमिक दृष्टि भी बदलाइए लो महाऋषि सूत जी ने कहा विप्रगण समस्त मनवंतरों का विस्तृत वर्णन तो 100 वर्ष में भी नहीं हो सकता अतः संक्षेप से ही सुनो प्रथम स्वयं भू मनु हैं दूसरे स्वारोचिश तीसरे उत्तम चौथे तामस पांचवें रयवत छठे चाक्षुष तथा सातवें वैवस्वत मनु कहलाते हैं वैवस्वत मनु ही वर्तमान कल्प के मनु हैं इसके बाद सावरण्य भौतिक रौच तथा चार मेरुसावरण्य नाम के मनु होंगे ये भूत वर्तमान और भविष्य के सब मिलकर 14 मनु हैं मैंने जैसा सुना है उसके अनुसार सब मनुओं के नाम बताए अब इनके समय में होने वाले ऋषियों मनुपुत्रों तथा देवताओं का वर्णन करूंगा मरीच अत्रि अंगिरा पुलह क्रतु पुलत्स्य तथा वशिष्ठ ये सात ब्रह्मा जी के पुत्र उत्तर दिशा में स्थित हैं जो स्वयं भू मनुवंतर के सप्तर्षि हैं आग निद्र अग्निवाह मेद मेधातिति वसु ज्योतिषमान द्वितीयमान हद्य सबल और पुत्र ये 10 स्वयं भू मनु के महाबली पुत्र थे